मैुजा आवृत अस् वरीब सुगम शत्रुना मघवन कृष्णा जय माजा आवृत आपकी सहायता से आपसे जुड़ करके प्राप्त करें आवृत हमसी घिरी हुई भरे भरे प्रत्येक युद्धों में उत्तम से युक्त होकर के उत्तम रूप में रीति से हमारी रक्षा करें लिए इंद्र हे इंद्र वरीवा साम्राज्य उत्तम ऐसु कृति सुखयुक्त करी शत्रु नाम दृष्टिया रुझा हे ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर हम आपकी सहायता से आपके साथ होते होकर के सुपर विजय प्राप्त करें बात कही कि आप हमारे शत्रुओं के पराक्रम को नष्ट कर दो हमारे लिए चक्रवर्ती साम्राज्य ऐसा कभी होगा ईश्वर किसी के के साथ युद्ध करे यह नहीं हो सकता है चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करने की बात कही है देखिए चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए सबसे पहली बात जो कही इसमें आपसे जुड़ करके होगी। चक्रवर्ती सम्राज की स्थापना संभव तो है, किंतु वो चकती साम्राज्य यदि ईश्वर के साथ संबद्ध होके नहीं हो वो व्यर्थ होगा हो विनाशकारी होगा ये भी महाशक्ति जो पूरी पृथ्वी पर शासन करने में समर्थ लेकिन ईश्वर का सहयोग नहीं है उसे ईश्वर से संबद्ध नहीं है विनाश करेगी हो सकती बात यह है कि ऐसा कुछ काल के लिए संभव है स्थायी नहीं हो सकता इसमें क्या है कोई भी जो राजा होगा या प्रतिनिधि उसका होगा जन्म से किसी ने किसी एक देश का ही लेगा आश्रय तो वो पक्षपात करेगा वो क्योंकि उसकी बुद्धि जो बनी है जन्म से ऐसे ही बनी है ना जहां भी वो जन्म है, उसको अपना मानना तो छोड़ नहीं सकता वो ऐसी दूसर थे आप जिस परिवार में रहा है वो उसको भी वो प्राथमिकता देगा एही देता जाएगा उसके जन्म क्रम से जैसे जैसे उसके संबंध आगे बढ़ते गए हैं वो उसको महत्व देगा क्या होगा अब बाकी लोगों के साथ पक्षपात होगा हाँ भी वो जन्मा है जिस परिवार में घर में जरूरी नहीं है दूसरे लोग भी इतने अच्छे रहे होंगे उसको अच्छा मानना पड़ेगा उसे उनका होगा दूसरे जो अच्छे लोग होंगे उनके साथ पक्षपात होगा न्याय होगा अपनी को जन्मभूमि को या राष्ट्र को या जिसको भी है वो छोड़ नहीं सकता है। ता देना ही पक्षपात होगा न्याय होगा व्यक्ति के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है उसमें असंतोष आने की स्थितियां बनती है बड़ा साम्राज्य होगा वो किसी एक व्यक्ति के बल से भी नहीं होना है अभी दूसरों लेने ही पड़ेगी व्यक्ति उसी के घर का ही हो यह भी जरूरी नहीं होगा बाहर का होगा पर उसको वो उतनी नहीं देगा प्रधानता देगा उतना उसके घर वाले को नहीं देगा मतलब। को दिया होगा लेकिन जैसे वो अपने पिता को देते थे ऐसे वो मालिवान को दिया होगा क्या दिया होगा लेकिन जितना जितना देगा जितना देगा लक्ष्मण लक्ष्म को जितना सम्मान दिया है क्या बाहर के होते तो दे देते इतना सम्मान होगा पड़ता है थी रामचंद्र जी की कई को सम्मान देना था उसे होती किसी और की होती ना स्त्री पत्नी वो माँ तो वो व्यवस्था थी संबंध है उनका अपना कैसे रोक सकते हैं उसको लंका में और भी तो व्यक्ति रहे होंगे ना कितने श्रेष्ठ होंगे अयोध्या से लेकिन अय्या के लिए उन्होंने क्या कहा कहाध्या में क्या हवा पानी क्या नहीं हो सकता था इतना अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते उस दृष्टि से दोष नहीं है को मान रहा है सबसे बड़ा तो ये अपनी अयोध्या को बड़ा मानते हैं इस दृष्टि से दोष नहीं है ये तो यही करते हैं दोष आता है सार्वभम के स्तर पर कहने है कोई व्यक्ति जब तक एक सार्वम सत्ता का आश्रय नहीं लेता है तब तक वो सभी को अपना नहीं कह पाएगा अपना कहने के लिए यह आवश्यक है कि सबका संबंध किसी एक से हो श्रेणी बनता है देश के आश्रय से पूरे पृथ्वी को एक नहीं किया जा सकता है आश्रय से सबको कह सकते हैं यहा एक है जिले के व्यक्ति आपस में एक दूसरे को नहीं कह सकते हम एक हैं। प्रांत के राज्य के आधार से कह सकते है हम एक हैं, के व्यक्ति अपने को कभी नहीं कहेगा हम एक हैं, उनको एक कहने के लिए राज्य पर राष्ट्र पर जाना पड़ेगा देश के आश्रय से कह सकते किसी घर का व्यक्ति होता है माता पिता जो दो बच्चे आपस में भाई है वो अपने आप को एक दूसरे के अपेक्षा से कभी नहीं कह सकते हम एक है संभव ही नहीं है तो प्रत्येक से कि अलग अलग है दोनों फिर भी दोनों अगर एक मानते हैं तो उनको कब क्या करना पड़ता है दोनों से जिसका संबंध है आश्रय लेना पड़ेगा तब जाकर के वो कह सकेंगे हम एक हैं। तो माता पिता के आश्रय से कहते हैं कि हम एक हैं। अपने भाई बहन एक कहते हैं उनके लिए एक माता पिता होने से एक होता है ऐसे गाँव के लोग एक कहेंगे तो घर की दृष्टि से नहीं कह सकते वो तो गांव के दृष्टि से कहेंगे ऐसे नगर वाले राज्य वाले देश वाले ऐसे कहेंगे तो केवल देश भी क्या है ये सार्वजनिक सत्ता नहीं है सार्वभौम सत्ता नहीं होती है क्योंकि सारे एक ही देश तो होते नहीं है अलग अलग देश रहेंगे ही रहेंगे तो एक सीमा विशेष में इस बनाकर के कोई चलता है तो वो दूसरे के साथ पक्षपात करेगा अपने वाले को मानेगा दूसरे को उतना नहीं मान सकता है तो कोई भी पृथ्वी के ऊपर पूरी पृथ्वी को अगर लेता है तब तो वो कह सकता है कि हम एक है अनेधा नहीं कह सकता कोई पृथ्वी का भी ले लेता है कोई तो अब चांद हैं दूसरे ग्रह उपग्रह हैं सभी प्राणियों के साथ नहीं होगा उसका वो पक्षपात रह जाएगा वहां पर तो से ऐसी कोई चीज चाहिए जिनका सबके साथ बराबर संबंध है तो है। स्वभाव से क्या है अलग अलग है व्यक्ति जीवात्मा जो स्वभाव से सभी अलग अलग है ये कभी एक हो ही नहीं सकते एक नहीं किया जा सकता है टुकड़ों को ये सब अलग अलग ही रहेंगे सदा ऐसे जीवात्माओं को सभी को मिलाकर के एक कभी नहीं किया जा सकता है ये सदा अलग होते ही रहेंगे इसलिए एकता का जो सिद्धांत बनेगा अंतिम वो केवल ईश्वर के माध्यम से बनेगा ईश्वर ही ऐसी वस्तु है जो जिसका सभी के साथ एक साथ संबंध हो सकता है और किसी का होगा ही नहीं जीवात्माओं का आपस में हो ही नहीं सकता वो कितना ही बना ले एक दूसरे को साक्षात जब होंगे तो अलग हो जाएंगे वो तो व्यक्ति दूसरे के सामने दो कह सकता जैसे वही भाई भाई है पिता के सामने तो एक है पिता के पीछे हटते ही अब कहेंगे मैं अलग हूं आप अलग हैं उसको अलग होना ही पड़ेगा अब काम नहीं चलेगा तो स्वभाव से जीवात्मा कोई भी है वो सभी जीवात्माओं को अपना नहीं बना सकती अपने आश्रय से कोई किसी नहीं सकता है तो मेरा है और स्वभाव भी नहीं मिलता है क्योंकि मेरा कहने के लिए क्या चाहिए उसको लेना देना पड़ेगा ना उस सबकी बराबर सामर्थ्य है जीवात्माओं की तो बराबर वाले एक दूसरे को अधीन नहीं कर सकते हैं एक जीवात्मा का अधिकार दूसरे जीवात्माओं पर बनता नहीं है क्योंकि बराबर वालों का अधिकार बराबर पर नहीं बनता है अधिकार बड़े का होता है छोटे का नहीं होता है बराबर वाले का नहीं हुआ करता है तो अधिकारी वही होगा जो बड़ा है उससे तो परस्पर में स्वाभाविक रूप में दो जीवात्माएं किसी जीवात्मा के ऊपर अधिकारी नहीं हो सकता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है स्वाभाविक स्थिति नहीं है इसकी आत्मा दृष्टि से नहीं है वो वो तो काल की दृष्टि से है जन्म दिया है वो क्रम हो जाता है उस दृष्टि से आत्मा नहीं है बड़ा में एकता देखने का मतलब है यही यानी कोई भी जो दो वस्तु है ना उनका जो संबंध है किसी एक से आश्रय से है उस आश्रय के रहते हुए वो टिक रहे है वस्तु उनका आलंबन हट जाए तो नहीं चिंत जीवित रहेंगे तो उनको ढूंढना पड़ेगा ऐसे जितने भी चीजें बढ़ती जाएगी कहीं कहीं जाकर के उनका एक मूल मिलता है उस एक मूल के कारण सभी टिकी हुई तो जब उस एक से इसका संबंध बना देंगे उसके अनुकूल जब गतिविधि हो जाएगी तो वो अनेकता में एकता है एकता नहीं होती है यानी अनेक वस्तुओं को जो स्वभाव से अनेक है उनको एक नहीं किया जा सकता है जैसे दो जीवात्माएं, यानी दो संख्या है दो संख्या कभी एक नहीं होगी ना एक संख्या दो नहीं होती है दो संख्या एक नहीं होती है एक और एक के बराबर होगी अर्थ तो में दो संख्या दो संख्या एक एक दो के बराबर हुआ करती है दो नहीं होती कभी दो और दो चार नहीं हुआ करते कभी भी दो दो चार के बराबर हो दो संख्या सदा अलग रहेगी चार संख्या सदा अलग रहेगी तो दो संख्या दो बार जुड़ करके चार के बराबर होगी दो संख्या चार कभी नहीं होगी जुड़ करके जो जुड़ती नहीं है संख्या तो ऐसे ही जो अलग अलग सत्ता है जिसकी वो सत्ता कभी एक हो ही नहीं सकती है तो अब केवल होगा बराबरी उसके बराबर हो जाएंगे बस जा करके तो बराबर क्या होता है बस इतने जैसे दो जीवात्मा या अलग अलग जैसे कहते हैं अनेकता में एकता इसके कुछ विचार अलग हैं इसके कुछ विचार अलग हैं तो दोनों को मान्यता दे दो एकता करने का ये है तो वहां भी एकता नहीं होगा उससे दो विरुद्ध गुण कभी एक नहीं किए जा सकते हैं क्या होगा कोई भी जो वस्तु है उसमें एक स्वभाव ये भी है कि सामान्य विशेष धर्म मिलते हैं सभी में ऐसी वस्तु नहीं होगा जिसका दूसरे किसी के साथ कोई सम्बन्ध कोई समानता नहीं हुआ ऐसी वस्तु नहीं हुआ करती कोई एक वस्तु में ऐसा कोई ना कोई गुण होता है वही का वही गुण दूसरे में भी होता है वो सामान्य गुण कहे जाते हैं और ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसके सारे के सारे गुण मिलते हैं पूरे ऐसा भी नहीं होता है। इसको आश्रय लेते हैं उसके आश्रय से जब गिनती करेंगे व्यवहार का या विधान बनाएंगे तो एकता में अनेकता हो जाएगी और उसी में जब विशेषताओं को देने लग जाएंगे आश्रय तो एकता में अनेकता हो जाएगी सिद्धांतों के दृष्टि से अगर एक करते हैं जैसे अपनी आई ना दो विरोधी वस्तु कभी एक नहीं हो सकती है जो जो अलग अलग गुण है ना दो गुण वो एक गुण कभी नहीं होंगे इसलिए दो वस्तु को अगर एक आपको मान्यता देनी है तो उसमें जो वो देखो दोनों कौन से एक जैसे गुण है उसको देना पड़ेगा प्रधानता देना पड़ेगी प्रधानता पड़े देंगे तब आप उसको एक कर सकते हैं तो जितनी भी संप्रदाय हैं इनके विरोध का जो कारण है अंतिम सत्ता सभी संप्रदाय केवल भगवान के नाम पर अलग हैं उनके भगवान में भेद है तो भगवान अगर स्वरूप से उनका अलग अलग है तो उनको कभी नहीं एक किया जा सकता है क्योंकि भेद ही उसी से हुआ है उनका तो उस ईश्वर को अब क्या किया जा सकता है कि अनेक ईश्वर नहीं है ईश्वर एक ही है ये बात तो मानते हैं सभी एक ईश्वर है इस इतने शब्द से किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन फिर आपत्ति कहा से होती है फिर इसी का वो खंडन करते हैं यानी गुणों में भेद कर देते हैं तो भिन्न गुण वाली वस्तु एक नहीं हो सकती है यहां से विरोधाभास होता है दो व्यक्ति का जो ईश्वर है भगवान है दोनों के अलग अलग है स्वरूप में भेद कर देते हैं संख्या में तो एक मानते हैं लेकिन स्वरूप में भेद मानते हैं यहां से विरोधाभास होता है तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा संपूर्ण एकता अगर लानी है पूरे विश्व को अगर एक सूत्र में बांधना है या चक्रवर्ती लाना है तो सबसे पहले उस एक ईश्वर की स्थापना करनी होगी एक ईश्वर के बिना कभी नहीं होगी यहां पर वो एकता सारे विरोध ईश्वर के कारण है सभी का ईश्वर अलग हुआ है पहले मुसलमानों का ईश्वर हिंदुओं के ईश्वर से बिना है हिंदुओं का ईश्वर विचारियों के ईश्वर से भिन्न है वो सारे जो झगड़े वहीं से है ना अंतिम बात क्या आती है हमारी भावना पर ठेस मत करो और भावना उसने झूठी बना रखी है वहां वो जाने नहीं देते हैं और नहीं जाने देते हैं, तो वो निदान नहीं होना है फिर कभी झूठी कारण ही तो वही है झगड़े का भेद का कारण ही वो मिथ्या मान्यता है और वो मिथ्या मान्यता ही दूसरे को अलग होने में उनको आश्रय बनता है क्योंकि उस पर दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है तो एक के माने, नहीं, नहीं असंभव है तभी केवल हो सकता है जब उनके ईश्वर को एक कर दिया जाए मान्यता से काम नहीं चलता है आपको वस्तु तत्व की सिद्धि करनी है यह तो इनको भी नहीं कर सकते ऐसे इनके ईश्वर को आप नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका ईश्वर नहीं है जिस प्रकार के ईश्वर को मान रहे हैं ना वो है ही नहीं वस्तु ऐसी ईश्वर कभी एकदेशी नहीं हो सकता है लेकिन वो एकदेशी ईश्वर मानते हैं इसलिए उनका मान्यता वो वस्तु गलत है उसका खंडन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं उसका मान्यता ही तो मिथ्या है ना वस्तु तत्व तो सिद्ध करो या तो और वस्तु तत्व सिद्ध करते हैं सभी मान लो तो फिर विरोध आता है एक कहा रहा सभी के अलग अलग स्वरूप बने हैं और उन स्वरूप से फिर एकता नहीं बनेगी अगर दो ईश्वर है तो दो ईश्वर क्यों आपस में एक दूसरे के अधीन रहेगा ईश्वर कभी अधीन नहीं रहा करता है किसी के तो एक ईश्वर दूसरे से तो अलग सत्ता बनाएगा अपना राज्य है। ऐसा तो नहीं होता है स्वभाव नहीं है सिष्टी का सत्यि में दो ईश्वर की सत्ता नहीं मिलती है संपूर्ण सृष्टि का समन्वय एक शक्ति पर है।, यहां वास नहीं है इस कारण से इस पूरे का जो नियंता है एक ही है दो नियंत्रण नहीं है सूर्य में जो भी है गुण हैं वो यहाँ के प्राणियों के अनुकूल है विरोधावास नहीं है दोनों में सिद्ध करने की बात है कि तुम्हारा जो ईश्वर है उसी को तुम सिद्ध करो और औरों के गलत हाँ ये इसी बात को सिद्ध करना है कि तुम्हारा ईश्वर यदि ठीक है तो सभी के साथ समन्वय कराओ यानी ससा संबंध होने के लिए उतने गुण चाहिए ना जिसका ईश्वर आज जन्मा है वो कल वाले मनुष्यों का कैसे उपकारी हुआ तो कल वाले को उसकी ईश्वर मानने की क्या जरूरत है ईश्वर तो अब नित्य तो नहीं हो सकता ना पहले फिर चल गई तो थी अब ये समाधान तो करना पड़ेगा उसको ईश्वर का तो है कि वो बनाता है सृष्टि की रचना करता है और करते आ रहा है पता नहीं कब से अनित ने ईश्वर हर समय अनादि सत्ता है सृष्टि की सत्ता भी अनादि है बनती भी आ रही है और ये काम ईश्वर ही कर रहा है तो आज जो ईश्वर बना है उसके पहले कैसे काम हुआ और इसका ईश्वर बनने वाला और तो नष्ट बन होने वाला भी है तो नष्ट होने और बनने वाला ईश्वर होता है क्या वो कितना बड़ा होगा आखिर कल तो दबेगा ना वो क्योंकि नष्ट होने से पहले वस्तु दुर्बल होती है छीन होती है तो छीन होने के लिए उसको दूसरे से दबना पड़ेगा तो ईश्वर का स्वभाव ऐसा होता है कि कभी दब जाता है दूसरे से वो तो विरोधाभास भाष है ईश्वर के गुणों में नहीं होता है कोई चाहेगा मेरा ईश्वर बूढ़ा हो जाए मानता है क्या कोई और छीन होने के लिए बूढ़ा होना पड़ेगा उसको नहीं तो क्यों छीन हुआ वो और यहां से हट क्यों गया यही विरोधाभास है ना श्री कृष्ण जी पता नहीं कितने बार कितनों से दबे हैं परा, पराजित हुए है पिटे हैं ये हाँ और ईश्वर कभी पीटता है क्या किसी से भागता है क्या किसी से तो बचेगा फिर ईश्वर किस बात का है तो ईश्वर के गुण से नहीं मिल रहे है ना तो आप जिसका ईश्वर ऐसा है जो किसी से नहीं पीटता है और एक का ईश्वर ऐसा है जो पिटता है तो दो में से कौन वाला मान्य होगा वही वाला माना जाएगा ना एक का ईश्वर आज जन्मा है और एक का ईश्वर पहले से जन्मा हुआ खड़ा है अब कौन वाला मान्य होगा बुद्धि किसको स्वीकार करेगी जो पहले से विद्वान वही करेगा ना एक का ईश्वर को पता नहीं पीछे क्या हो रहा है उसके शत्रु आक्रमण के लिए सोचते रहते हैं और एक ईश्वर के सामने कोई है ही नहीं शत्रु कौन वाला माना जाएगा नहीं है ना तो जिसके गुण यदि श्रेष्ठ होते हैं तो फिर पूर्वा पर वो करेंगे ना संतुलन तो जो अंत में निकलेगा सिद्ध होगा वही तो मान्य होगा तो जितने सारे सु, सु, सु, हैं ईश्वर हैं उन सभी की तुलना कर लो सभी के गुणों का मेल कर लो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होता हो वो माननी पड़ेगी क्योंकि न्याय यही होता है तो अपने अपने ईश्वर को सिद्ध करो पूरी सृष्टि के साथ संगति लगा दो यानी जिस सृष्टि में जितने भी कार्य ईश्वर से संबंधित है जिसको जीव नहीं कर सकता है वो ईश्वर ही करता है और तुम्हारा ईश्वर यदि वो कर देता है बुद्धिपूर्वक वन सिद्ध कर दो तो मानने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वो नहीं होता है तो ईश्वर नहीं हो सकता है जो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है वो ईश्वर नहीं हो सकता है कभी एक देसी है वो कभी सृष्टि की रचना कर नहीं पाएगा और एक देसी का संबंध नहीं हो सकता है वो टकरा जाएगा दूसरा आएगा नहीं उसके पास या दूसरा दूर रहेगा तो उसको लाएगा कैसे पकड़ के वो तो एक देसी कभी सृष्टि की रचना नहीं कर सकती शक्ति और जो सज नहीं है वो किसी को बना नहीं सकता हर चीज को व्यवस्था जो नहीं है सर्वज वो नहीं दे सकता है सबके ईश्वर से कर्मफल का संबंध नहीं कुछ होता है क्योंकि पहले था ही नहीं इनका अपने माँ बाप को नहीं कर्म फल दे सकते ये जितने सारे ईश्वर है सब जन्मे हुए हैं ना तो जन्मे हुए तो अपने माँ बाप के कर्मों का फल कैसे जाना उन्होंने कह जाएगा ना और यदि कहते हो कि बिना जन्मे वो कर सकते हैं व्यवस्था तो जन्म लेने की क्या इच्छा हो ये फिर यदि कहो कि मेरे लिए जन्मे थे तो पहले वाले के लिए क्यों किया उसने पक्षपात उसको दर्शन क्यों नहीं दिया अगर उसके दर्शन से ही मुक्ति होती है उसके बिना नहीं होती है तो पहले वाले को क्यों नहीं दिया दर्शन उसने उसको क्या बिगाड़ा था है ना हमसे पहले भी तो लोग हो चुके हैं तो हम ही को दर्शन क्यों देगा वो क्या पहले वाले पापी थे सारे जो दुष्ट हैं वो भी अगर हो जाते हैं तो पहले वाले जो श्रेष्ठ कर्म का विधान किया उसका क्या मतलब रहा फिर? जी, जी, कि दुष्ट था और जितने जो साधु तपस्या तो लोग ऋषि मुनि थे वो तपस्या तो करते रहे हो, नरक में गए हो, तो उन्होंने दिखाई तो दिया नहीं उनको दर्शन तो हुए नहीं तो आखिर वो तप त्याग का क्या रहा मतलब फिर कौन करेगा आग? आज तो दिख नहीं रहा है तो आज तो नहीं करना चाहिए ना फिर तप त्याग क्योंकि दर्शन से ही होती है मुक्ति अगर तो इस कर्मों का तो लोप हो जाएगा तो काय के लिए करते हो ये सब फिर छोड़ो ये आता है कि नहीं आता है इसकी बिना संगति लगाए कैसे चल सकते हैं उसमें तो जितने भी जो जन्म लेने वाले अवतार वाले ईश्वर होते हैं किसी से समाधान नहीं होगा इसका किसी भी तरह करो सब कहीं कहीं अटक जाएंगे नहीं समाधान नहीं होता है होता तो हो ही नहीं सकता फिर ब्रह्म सीधी सी बात है तो बड़ा ब्रह्म जब उसके सामने है तो छोटे को क्यों मानेंगे उसकी क्या जरूरत है मानने की आगे ना भक्तों के उद्धार के लिए पीछे क्यों कर रहा था वो उसका क्यों नहीं किया उद्धार हो अब क्यों नहीं करता है अभी भी तो पाप अन्याय हो रहे हैं ना अभी भगत नहीं क्या तुम भगत नहीं हो तुम्हारे लिए क्यों नहीं आ रहा है लेकिन आज जो मर जाएंगे उसका क्या होगा उसका तो गया सारा पानी में तो समाधान क्या हुआ? जबकि ईश्वर के लिए तो अनिवार्य है सभी को दे न्याय और सदा न्याय देने तो कर्म पर लोप होता है फिर कर्म क्यों करेगा आदमी धर्माचरण क्यों करेगा अगर उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है फल नहीं मिलता है और यदि कहो कि फल दे देगा तो कल क्यों आएगा देने के लिए यहाँ जो वही बैठा दे, दे देता है तो यहां देने के लिए क्यों आएगा वो बनता ही नहीं फिर आना नहीं बनता है अगर बिना शरीर के वो कर्म कर देता है तो शरीर लेने की अपेक्षा नहीं है जिसके हाथ पैर ठीक ठाक है वो लाठी लेके थोड़ी चलेगा क्यों लाठी लेगा जिसको ठीक दिखता है चश्मा क्यों लगाएगा वो साधनों का तो तब लेते हैं ना आश्रय जब हमसे नहीं होता है काम वो अगर बिना साधन के काम करते हैं तो छूते भी नहीं हम साधन तो ईश्वर अगर बिनो साधनों का सारा काम कर लेता है तो साधन अपनाएगा कैसे ये न्याय कहा है बुद्धि नहीं ना बात। तो ऐसे ही केवल अगर सारी कुछ करो तो जो सर्व्यापक सर्व निराकार ईश्वर है ना वही केवल सिद्ध होगा और कोई जो वैदिक ईश्वर है केवल यही सिद्ध होगा बाकी कोई नहीं होता है सिद्ध वस्तु तक तो। इस एक के सिद्ध हो जाने पर अब कोई भी मानता है तो यह उसका दुराग्रह है वास्तविकता नहीं है यह और यही कारण है मतभेद का फिर रहेगा जब तक ये नहीं हटता है मतभेद नहीं जाएगा इस कारण से पहले इसको ही हटाना पड़ेगा और जब तक नहीं हटता है तब तक नहीं होगा इसका समाधान पहले क्या था इसका समाधान था पहले सर्व्यापक ईश्वर वैरी ईश्वर ही मान्य था इसी कारण से चक्रवर्ती साम्राज्य पहले चलता रहा उसकी सत्ता की लोप हो गई अब दूसरा कर ही नहीं सकता है ना पक्षपात, पक्षपात रहित बात तुम उस देश के हो मैं क्यों मानूं तुम्हारी लेकिन ईश्वर को मानने वाला वो किसी देश का नहीं रहेगा उसके लिए पूरे देश एक जैसे हो गए ना वो। क्योंकि अपने को नहीं मान है वो तो पक्षपात का दोष नहीं आएगा उस पर छोड़ दिया उसने अब दूसरी बात है कि कोई भी देखो यहाँ की सत्ता अगर हड़पता है, वो कर लेता है प्राप्त तो उसका अपना होगा अगर उसका कोई मालिक नहीं है तो क्योंकि तो तो उससे बड़ी शक्ति नहीं जब है तो वो चीज तो उसकी हो गई ना तो यहाँ का कोई भी मनुष्य अगर ईश्वर से रहित हो करके करता है प्राप्त तो ये उसका स्वामित्व है फिर उस पर तो उसका हो जाता है तो बाकी लोग उसके अधीन होते हैं फिर वो समर्पण किसको करेगा और नहीं समर्पण करेगा तो अहंकार दोष होगा उसमें अपने को सबसे बड़ा मानना पड़ेगा उसे और ये है विरुद्ध स्वभाव के क्योंकि चीज उसकी नहीं है ये वास्तविक में तो सब ईश्वर का है ना तो जो भी चक्रवर्ती राजा होगा उसको ईश्वर को समर्पित करना होगा राज्य समर्पित करके ही वो शासन चला सकता है पक्षपात रहित होकर नहीं करता है तो पक्षपात कभी नहीं छोड़ पाएगा वो उसको यही देखेगा मैं ही सब कुछ हूं मैं सब कुछ हूं तो मेरे अनुकूल सब चलना चाहिए और उसकी बुद्धि है निशार बहुम वो करेगा पक्षपात भी इसलिए चक्रवर्ती साम्राज्य लाने के लिए सबसे पहली यही बात है ईश्वर की उस व्यापक जो ईश्वर है पूरे ब्रह्मांड का जो अकेला है उसकी सत्ता पहले स्थापित होगी उसकी सत्ता स्थापित होने पर अब उसके जो नियम होंगे वो सार्वम ही होंगे कभी हर समय जब उसका सारे का संबंध है तो वो सबको देख के ही करेगा ना कुछ बात बोलेगा जो एक देशी वो एक देशी ही दिखता है उसको तो उतने ही बोल सकता है तो सारे के प्रति तो वही बोल सकता है जो सभी को जानता है इसलिए ईश्वर के जो नियम होंगे वो हर समय व्यापक ही होंगे उसके नियम एक नहीं होंगे फिर तो ईश्वर के के अनुकूल जो होगा वो जो चक्रवर्ती राज्य होगा उसके जो विधि विधान होंगे वो सबके अनुकूल होंगे फिर प्रतिकूल नहीं होंगे क्योंकि उसका जो भी विधान होगा सबको देख के ही होगा बनेगा पहले चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए उस सर्व्यापक ईश्वर की स्थापना होगी फिर उसके आधार पर उसके जो नियम है वेद है उसके आधार पर जब न्याय बने आगे राज्य चलेगा वो सभी के लिए वो होगा उपकारी होगा क्योंकि सत्ता पृथ्वी पर स्थापित करना असंभव नहीं है अगर दो चार विद्वान भी होते हैं ईश्वर प्रत्यक्ष वाला तो स्थापना कर सकता है पहले जब भी होगा ईश्वर की स्थापना होगी ईश्वर की स्थापना होने के बाद अब वो व्यक्ति फिर दूसरा कोई क्षत्रिय राजा जो होगा उसके अनुकूल वो अब तैयार होगा वो फिर आगे बढ़ा सकता है इस कार्य को इसको ये मान के चलना पड़ेगा करना पड़ेगा ईश्वर के आ, कुछ बातें तो ऐसी होगी ही उसकी जो निर्विरोध होगी ऐसा नहीं होता है सारे के सारे विरोध नहीं होते विद्वानों में विरोध का कारण भी वही है जो ईश्वर को प्रधानता नहीं देते हैं मान लेते हैं ना मेरी कुछ होती है उनकी अपेक्षाएं एक दूसरे को दबाने की होती है कुछ होती है वहां जब कारण बनता है तो विरोध होता है ईश्वर के नाम पर विरोध नहीं होता है हम लेते हैं होता नहीं है चाहे आर्य समाज में देखो कोई जितना भी मतभेद है ईश्वर के नाम पर नहीं है मतभेद सारा मतभेद है विधियों पर जो कि मनुष्य के अपने एक तरफ के है मतभेद वहां कोई झगड़ा नहीं ईश्वर के बारे में सभी की हर समाजियों का ईश्वर एक ही है ईश्वर के नाम पर वो नहीं लड़ सकते कि ईश्वर निराकार नहीं है ईश्वर सर्व्यापक नहीं है इसमें कोई विरोध की का नहीं है विरोध सारा होता है कि ध्यान हम किस मंत्र से करेंगे बहुत स्वैचिक है वो सभी को पता नहीं चलता नहीं आता है समझ में तो अपनी समझ के कारण विरोध है सारा ईश्वर के कारण अधिक जानकार होगा तो अब दूसरे लोगों के लिए बहुत अधिक कर सकता है वो पक्षपातरी सर्वथा तो नहीं हो पाएगा सर्व नहीं है ये लेकिन फिर भी एक बार अगर सत्ता सिद्ध हो जाती ना सार्वभम उससे प्रधानता जब हो जाएगी तो अब विरोधी उतने नहीं उत्पन्न कई विरोधी रहेगा लेकिन एक बार अगर चक्रवर्ती हो जाता है अनुकूल शासन, तो, तो इस क्रम से जब भी होगा अभी भी होगा कोई भी व्यक्ति करना चाहेगा तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा दूसरे की यह समझ नहीं हो सकती है और तो एक राष्ट्र कोई भी अधिक बढ़ जाता है उसको दूसरा राष्ट्र नहीं दे सकता है पूरा सहयोग क्योंकि उसको डर है कि मेरी सत्ता समाप्त करेगा ये इस कारण से बनेगा ही नहीं अभी इसलिए नहीं बन रहा है चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं बन सकता है असंभव है अमेरिका जैसा देश कोई भी है ये भी नहीं कर सकता है पूरी पृथ्वी पर क्यों नहीं होता है केवल काम ईश्वर की राजनीति चल नहीं सकती तो है।, कहते है नहीं गलत राजनीति उसकी अपनी हो जाएगी व्यक्तिगत कोई नियम नहीं चल सकते समाज में समाज का हर नियम व्यापक होना चाहिए जैसे कोई भी पिता होता है अपने बच्चों जे भाई भाई आपस में कर सकते हैं पक्षपात पिता नहीं करेगा माता नहीं कर सकती उसके साथ ऐसे ही जो राजनीति के नियम है सभी राज्यों के लिए ईश्वर नहीं जानता है राजनीति क्या तो अगर वो जानता है तो उससे नहीं ले सकते चाहे सहायता क्यों नहीं लेंगे उसको फिर हटा कैसे सकते हैं जितनी भी राजनीति चल रही है ना आज भी वो सारी के सारी देखिए पारंपरिक नियम है सबके आज कोई नहीं बना सकता नियम सारा पीछे से सहायता देखेंगे सभी को मिली हुई है में तो आपको मनुस्मृति आदि का मिलेगा हाँ और परंपरा से बाहर वालों का भी है तो मतलब निरपेक्ष होकर के आज भी नहीं हो सकता ये काम सभी ले चुके हैं इसके आश्रय लिए हुए तो आज भी लेके तो चल रहे हो नाम केवल नहीं मतलब के अलग बात है पर इसके बिना नहीं चलेगा और बात है अगर छोड़ते हो तो हम तुम्हारी क्यों माने प्रश्न ये आता है ना इसका क्या समाधान करेंगे आप अपनी चला रहे हो हम अपनी चलाएंगे आप कौन होते हो हमारे ऊपर के मानेगा पर? न्याय हर समय होता है वो तीसरी के द्वारा होता है ना दो विरोधी आपस में कभी समझौता करते हैं क्या हर समय तीसरे के पास जाना पड़ता है तो हम दोनों की शक्ति अगर बराबर है तो हम क्यों एक दूसरे से करेंगे अधीनता क्यों स्वीकार करेंगे नहीं नहीं है. नहीं चल इसीलिए नहीं चल रही और चलेगी भी नहीं है क्योंकि अधिकार ही नहीं किसी को दूसरे पर कुछ करने का कोई भी किसी देश पर नहीं कर सकता आक्रमण वो किते थे आक्रमण या करना होता है वो इसीलिए कि वो अन्याय कर रहा है वो अन्याय का नियम किसी दूसरे देश से न, लागू नहीं होगा जब स्वतंत्र देश कुछ कर रहा है तो दूसरे देश की अपेक्षा से अन्याय नहीं हुआ ना तो जब अन्याय नहीं हो तो आप कैसे बोलेंगे उसको वो तो तभी बोला जा सकता है इनकी कोई हेतु देना पड़ेगा मानवता के विरुद्ध है और कुछ है वो एक सार्भाव फिर सत्ता आती है उस आधार पर फिर आक्रमण किया जाए तो कर ही नहीं सकता है न्याय अन्याय का कोई नहीं कर सकता है वो निर्धारण घर में उचित अनुचित व्यक्ति नहीं कर सकता कभी भी आधार पर सारे नियम चलते हैं उसके बिना चल ही नहीं सकते इसलिए पर पर चलेगा चलेगा भी तो उसी के चलेगा। भी के नियम आगे राजा हुए हमारे राम राम आदि जितने ईश्वर कहते हैं ये लोग विमुख नहीं थे और खूब चलाया इन्होंने शासन ईश्वर तो के दूसरे देखो ना भारत के साथ क्या कर रहे हैं वो पर अपना शासन तो बहुत चला रहे हैं लेकिन पूरी व्यापकता नहीं हो सकती न इसकी अपना तो पाकिस्तान वो भी चला लेता है जापान नहीं चलाता है क्या इंग्लैंड नहीं चला लेगा लेकिन दूसरे के साथ क्या करता है वो तो होगा ना पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता है ना फिर पृथ्वी पर करने के लिए तो उससे बड़ी सत्ता में जाना ही होगा ना उन्होंने लिए होंगे पहले के ही ऐसा नहीं हो सकता है वैदिक नियम रहेगा वहां नियम उनके वहां होंगे ना वो वेद में मिल जाएंगे आपको जो भी होगा जहाँ कोई भी अच्छाई होती जितने भी गुण है ना वो सारे के सारे आपको वेद में मिल जाएंगे वैदिक लोगों में वैदिक राजाओं में अधिक अच्छाई है किसी भी राष्ट्र में वो सारी की सारी अच्छाईया आपको वैदिक व्यवस्था में मिल जाएगी और वैदिक व्यवस्था में एक भी ऐसी बुराई नहीं होगी जो औरों में नहीं हो सकेगी कमी है ना वो सारी सभी जगह मिलेगी व्यक्ति के कारण कोई हो सकती है व्यवस्था सारी नहीं हो पाएगी दो सभी में रहेंगे फिर भी लेकिन जो गुण औरों में होंगे ने सारे यहां मिलेंगे करना पड़ेगा अंत में इसके बिना नहीं चलेगा लेकिन ये मतभेद ऐसे नहीं जाएगा इसका निदान शुरू से ही होगा ईश्वर से ही होगा रणनीति चलाई उसके बाद फिर राष्ट्र को स्वतंत्र कर मुख्य आधार कौन है अगर उनमें व्यापक बुद्धि वैदिक बुद्धि नहीं होती तो नहीं कर सकते थे वो कोई भी ऋषि मुनि रहे किसी का भी ऐसा नहीं है कि राजा राजनीति के साथ ईश्वर को हटा दो जिसने भी हटाया उसने विनाश किया है और वो करेंगे छल कपट पाप अन्याय जो कर रहा है राजा कब करता है सोचंद होके ही तो करता है ना जैसे साथ रखा है ना ना इसने अपने जो जो अधिकारी रहे ना उसको मरवाया है खूब मरवाया है इसने अपने जो उसको मरवा दिया है पहले जो दो शासन मिलते हैं ना ये क्या नाम है